देवी भागवत चौथा स्कंध देव दानव युद्ध और देवी के द्वारा देवासुर का निवारण कहते हैं निवारणार्य एक महान पुरुष थे उनकी बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ देव अत्यंत बलवान है इस बात को वे समझ गए उन्होंने दैत्यों से कहा कदाचित युद्ध किया जाए तब भी विजय होने की संभावना नहीं है उस समय विजयाभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा युद्ध करना परम आवश्यक है दैव क्या है इसे हम नहीं जानते दानवेश्वर निरुद्यम व्यक्ति ही दैव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं दैव को किसने देखा है कहाँ देखा है दैव कैसा है और उसे किसने बनाया है यह पूरी कल्पना है इसलिए अब हम सेना सजाकर कर युद्ध अवश्य करेंगे दैत्यवर आपकी बुद्धि बड़ी विमल है आप सभी बातें जानते हैं केवल हमारे आगे रहने की आप कृपा कीजिए राजन प्रबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी दानुओं को उत्तेजित करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और सम्रांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा युद्ध भूमि में दानों डट गए यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे दानुओं के साथ युद्ध करने लगे तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम चलने लगा पूरे सौ वर्षों तक युद्ध हुआ इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही शुक्राचार्य सुरक्षित विजयी हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली परम कल्याण स्वरूपणी एवं मुक्ति प्रदान करने में बड़ी कुशल है इंद्र बोले देवी तुम्हारी जय हो महामाये तुम जगत जन्य हो तुम्हारे हाथ में त्रिशूल शंख चक्र गदा, पद्म और आदि आयुध विराजमान रहते हैं सबको अभय कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है है माता तुम्हें नमस्कार है। सारा भूमंडल तुम्हारा आधिपत्य मानता है छह प्रकार के दर्शन शास्त्रों एवं दस तत्वों की तुम अधिष्ठात्री देवी हो महाबिंदु तुम्हारा स्वरूप है तुम महाकुंडी रूपा ओ सच्चिदानंद में तुम्हारा विग्रह है प्राण और अग्निहोत्र दोनों महायज्ञ तुम्हारे रूप हैं दीपक की शिखा की भांति तुम प्रकाशमान हो तुम्हे मेरा नमस्कार है माता तुम्हारा पंच कोशात्मक विग्रह है तुम आनंद में कोश पुछभूत हो लोग तुम्हे आनंद कलिका कहते हैं संपूर्ण उपनिषदों द्वारा तुम्हारी ही स्थिति गाई जाती है माता प्रसन्न होने की कृपा करो जगदम्बे कष्ट कर काटने वाली देवी तुम्हें सभी शक्तियाँ सुलभ है जो भी तुम्हारा ध्यान करते हैं उन्हें अविनाशी सुख मिल जाता है तथा तुम्हारी उपासना से उपेक्षा रखने वाले दूसरे लोग अनेक प्रकार के दुख, शोक और भय के शिकार बने रहते हैं देवी तुम विश्व की माता हो तुम्हारे प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकते अखिल जगत का संहार करने के लिए तुम काल रूप धारण कर लेती हो माता कौन मंद बुद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्र को जान सकता है जब ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य इंद्र यम वरुण अग्नि पवन निगम आगम एवं मुनिगण ये सब भी आपकी अनुपम महिमा में असमर्थ रहते हैं वे ही महात्मा पुरुष बड़भागी माने जा सकते हैं जिनके हृदय में तुम्हारा भक्ति भाव बस गया है वे सांसारिक तापों से मुक्त होकर सुख के आगा समुद्र में गोता लगाते हैं उमे तुम्हारी भक्ति से वंचित मंदभागी जन तो जन मरण रूपी तरंगों वाले दुख में संसार को कभी पार नहीं कर सकते जिन बड़भागी पुरुषों के ऊपर स्वच्छ चमर डुलाये जा रहे हैं जिन्हें हास्य विलास का सुअवसर प्राप्त है तथा चढ़ने के लिए सुंदर ज्ञान प्राप्त है मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने पूर्वजन्म में अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा तुम्हारी पूजा अवश्य की है जो सबसे सम्मान प्राप्त करके उत्तम हाथी पर बैठे हुए बिचरते हैं तथा सामंत नरेशों ने नम्रता पूर्वक जिनका सांस दे रखा है मैं मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य ही तुम्हारी आराधना की है